शिव पुराण रुद्र संहिता प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे हैं उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का सिंहार करेंगे उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है जो कारण के भी कारण हैं दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है नमस्कार है यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यन्ंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है उन्हें आप भगवान शंभू को मेरा नमस्कार है प्रभो आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं आप ही हर संहार करता हैं आप ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं जिनका न आदि है न मध्य है और न अंत ही है जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी प्रधान पुरुषो ये नगतौ तस्माय शराय नभो नभ यो ब्रह्म कुमार यो विषु कुछति संहरीष्यो ुद्र तस्म तोभ्यम नवो नम नमो नम कारणकारमृत जान विभूतिदय समस्तलोकाय प्रकाशात्त्पराय यो जगदुच्य पदा स्थितिर्दिश सूंदुर्मनोज बहिर्मुखाक्ष तस्म तोभ्यं संभवे मे नमोस्तुरत्मा चं विद्या सद्रह चरब्रह्म विचारण पराय जानी मध्यम चातमस्ति जगद कथ तो स्त अवांग मनस गोचरम ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते उन्हें परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ प्रभो आप निर्गुण है मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र से ही संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं महेश्वर आपको नमस्कार है तपो आपको नमस्कार है देवेश्वर शंभो मुझ पर प्रसन्न होइए आपको बारंबार मेरा नमस्कार है ब्रह्मा यहाद मुनियपोधना नृवती रूपाणी वर्णनीय कथम सभे श्रिया मा ते कि गुणा प्रभु नैव नव जानती यद्रूपं सेन्द्र असुरासुरा नमस््यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसिद शंभो देश भूय भूय नमोस्तुते